ये रक्तमान समय उनका शरीर उस समय नहीं रहा शुद्ध सत्यों में शरीर हो गया तो इसीलिए इनके लिए बात आई कि ये देव रूप है फिर इन्होंने एक बात और बताई ये व्याकरण वाले लोग इसको समझेंगे हम लोग को समझते नहीं इसलिए हमने बड़ी सुंदर बात कही है वो तो कहते हैं ये देवत्यांग देव ये जो कहा इसमें एक भाव है कि भगवान जो है ये देवकी से इन्होंने देवकी से ये इन्होंने जन्म नहीं लिया प्रसव नहीं हुआ ये देवकी के सामने प्रकट हो गए हाँ वो कहते हैं कि भगवान कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के समीप आविर्भूत हुए वास्तव में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ नहीं रहे इसीलिए मूल श्लोक में देव क्याम देवरूपिणी इस भाषा में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया ये कहते हैं कि देवक्याम पद का अक्ष देव के समीपे ामीप्य सप्तमी कह करके ये देव देवकी समीपे ये होता है श्री भगवान देवती के गर्भ से जन्म लेकर ले भूमि हुए यदि ये, ये वक्तव्य होता तो देव देवक क्या देवरूपिणिया इस भाषा में कहते देवक क्या देवरूपिणियाम नहीं कहते तो भगवान जो है ये प्रकट हुए वहाँ भूत हो गए गर्भ से जन्म लिया ऐसी बात नहीं तो लेकिन भगवान का के प्रति वात्सल्य प्रेम था एकांत और वो जननी होने के योग्य रही तो इसीलिए उनको ऐसा भान हुआ और ब्रह्मा जी देवताओं ने भी ऐसा कहा कि आप देवती के उदर में प्रदिष्ट हुए देवकी की स्तुति भी थी तो इसी का स्वारस्य बताने के लिए वसुदेव जी के मुख से भगवान ने स्तुति कराई तो भगवान जब प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो भगवान के चद्भुत रूप को देख कर और वसुदेव जी चकित हो गए गयी विस्मित हो गए कि हम जिस रूप का ध्यान किया करते थे चतुर्भुज रूप का और जिस रूप के हम व्याख्या पढ़ा करते थे शास्त्रों में जिन नारायण रूप के हम पूजा किया करते थे ये इस कंस के कारागार में इस, इस अकेले कक्ष में ये भगवानी कहाँ से आ गया है तो वही सपना तो नहीं आधी रात का समय कहीं सो गया हो सपना आ गया हो ये तो नहीं तो प्रत्यक्ष दिखता है खुली आंखें हैं मेरी और तमाम कारागार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है और प्रकाश भी कैसा फैला है की कभी कभी इसके अंदर सूर्य की किरणें आया करते हैं किसी छेद में से पर आज तो मानो लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए और सूर्य उदय हो करके प्रकाश तो छा गया पर तो प्रकाश के साथ साथ मानो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता और अमृत बरसाने वाली जो ज्योत्सना है वो फैल गई प्रकाश तो सूर्य का और शीतलता और अमृत वहा जो जो, जो ये स्वभाव है ये चंद्रमा की ज्योत्सना का इसे देश कर वे चकित हो उसके बाद उनके मन में स्फूर्त हुआ कि नहीं नहीं साक्षात भगवान चतुर्मुज तो भगवान जो है ये स्वयं भगवान है और भगवान ही मेरे सामने प्रकट हुए तो यो समझ करके और उनका भय मिल ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया ना फिर भय आवेगा ऐश्वर्य जागृत हो गया रे साक्षात भगवान है तो गत भी उनके मन में जो कंस का भय लगा था अभी तक ये भय था कि आठवा गर्भ जो है ये कंस को मारने वाला कहा गया है और कंस मार देगा, ये भय मन में था बासलभाव आने पर फिर से भय का उद्भव होगा तो एक बार ऐश्वर्य आने से ये भगवान स्वयं साक्षात भगवान है ये ये भगवान का प्रभाव जान लेने पर प्रभावित जब हो गए ये तो उनकी बुद्धि स्थिर हो गई भगवान के चरणों में उनका मस्तक झुक गया, पुत्र भाव नहीं रहा भगवान के मतांग उनका उनके अंग जो है झुक गए ये भगवान के चरणों में गिर पड़े और कृतांग ने ही दोनों हाथ जोड़ लिये हाथ जोड़ करके और सिर झुकाकर निर्भय होकर और ये भगवान की स्तुति करने लगी बोले भवान केवला जुदिसी भवान्ष प्रकृते परवानंद स्वुक सवे स्वृते सृष्टवाग्रे ऋगुणात्मक प्रवृष्टि भाव्यस यथे तथा विकृत सह विराजम विद्यमानत्वा पृथग्भूताजयुत् दृश्यंते गतावे विदम्वा नेशा संभव्येयक्षणा गुण सन्नति तद्गु अनागतवादर ने सर्वात्म आत्मस्तु मनो दृश्य गुणेशु सन्युश्यतेटो बुधनुवाद नज तनीषित्व जन्म सियम विभोव ब्रह्मि नो विरध्यते सतम से लोक सिपाय दिवर्षि शुक्ल खनु वर्णमात्म सर्गाय रक्तम रजसोपन्ध तम कृष्ण च वर्णम तमसा जनाथ यही म सेोकूर्गृहेवतीर्णों नमाखिश्वर राजा सुरकोट यूथ पे निर्व्यूहनाश्यसेमू अयनो गृह स्ते निवधि कृष्ण निवधि सुरेश्वरम सतीम कोषि समर्पित स्तुति पहले कहते हैं ये महाराज में आपको जान गया विदितों से एक श्लोक बजरा विशेष कहने फिर संक्षेपी ये देखा देख करके और ये नहीं कहा कि मैंने देख लिया मैंने देख लिया ये नहीं कहा वसुदेव जी बोले कि महाराज मैंने जा लिया विधि तो उसी तो कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के ये श्री विग्रह को देख करके परम विस्मित हो गए वसुदेव जी और फिर मन में भक्तिभाव आ गया भगवान का प्रभाव जागृत हो गया और हाथ जोड़कर के शाष्टांग प्रणाम करके और पूरी स्तुति करने लगे। तो वसुधेव जी ने सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहा प्रभु भगवान भगवान विदितोषी प्रभु मैं आपको तो जान आप जो मेरे पितरों से उतीर् हुए हैं मैंने आपकी कृपा से ये जान लिया ये मैंने देखा पर देखा ही नहीं देखने पर भी नहीं जानना होता मैंने जान लिया मैं चक्षुषा प्रसिद्ध रूपम से सुर्खियों में आया है कि भगवान का रूप इन आंखों से नहीं देखा जाता तो क्या इसका ये थे है कि भगवान के रूप नहीं है रूप भगवान है रूप वाले नहीं है बोले नहीं ऐसी बात है भगवान रूप वाले तो हैं, पर तो उनका रूप ऐसा विलक्षण है कि इन प्राकृत आँखों के सामने वो नहीं आता ये प्राकृत आँखें उनको नहीं देख सकती तो और उनको देखने में जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने वाले हम हैं हमारी आंखें उनका कर्तित्व तो है दृष्टा का कर्तित्व तो है पर भगवान जब दिखाई देते हैं तो वे कृपा पूर्वक जब दृश्य बनते हैं तब दिखाई देते हैं उन्हें हम देखते नहीं वो अपने को हमें दिखाते हैं और इन आंखों से हम नहीं देख पाते भगवान जो उनकी अपराकृत आंखें हैं जब वो देते हैं तब हम देख पाते हैं तो भगवान का जब लीला विग्रह प्रकट होता है उस समय भगवान जिन जिन को वो आंखें देते हैं उन उनको उस रूप में भगवान देखते हैं और यदि ऐसा नमन व भाई यह सिद्धांत का प्रश्न है कि भगवान दीखते हैं ऐसा न माने भगवान के रूप नहीं है ऐसा ही माने तो निश्चित रूप से लीला विग्रह को मायक कहना पड़ेगा ये सत्य वस्तु नहीं है ये माया निर्मित है माया से दिखती है माया विशिष्ट है माया नहीं तो इस रूप की सत्ता नहीं तो जो भगवान के रूप की सत्ता नहीं मानते उनका भगवान की स्तुति करना व्यर्थ है सारे वेदों ने जो स्तुति के भगवान की ऋषि में स्तुति की देवता ने की स्तुति सारी के सारी व्यर्थ हो जाती है यदि ये मान ले कि उनका रूप देखने में नहीं आता भगवान ने स्वयं का अर्जुन को रूप दिखा करके विराट सुदूरदर्श मिदम रूपन दुष्टवान सी देवा आपके स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षण भक्ता सुन नहीं आशक्य अहम एवं विधोजुन ज्ञात सिंह प्रवेश भगवान ने कहा कि तो। तो। तो रूप तो है रूप है और इस रूप को देखने के लिए देवतागण भी नित्य आकांक्षी हैं। रूप न होता तो देखने की आकांक्षा का कोई सवाल नहीं होता रूप है और देखने के देवता लोग आकांक्षी भी है पर रूप है सुदूर्दर्श इतना ही भेद है ये प्राकृतिक जो हमारी आंखें हैं इनसे अगोचर है इनके सामने नहीं आता ये भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय करने पर जब भगवान की कृपा का उदय होता है तो भगवत कृपा से ये सुदूरदर्श जो भगवान का स्वरूप है इसके दर्शन हुआ करते हैं तो मैंने देख लिया मेरी आंखों से मैंने देख लिया इस प्रकार जो अहंकार की वाणी बोलता है देखने वाला वो दर्शन नहीं पाता उसको भगवान के दर्शन नहीं होते भगवान कृपा करके अपने को दिखाते हैं तब दीखते हैं ये अगर मान ले कि भगवान के रूप नहीं और भगवान दिखने वाले नहीं तो भगवान की सत्ता मिट जाती है और भगवान की सत्ता जो मिटा देते हैं शास्त्र या जो मिटा देते हैं मनीषी ये कहते हैं कि वे तत्वज्ञानी नहीं हैं। वास्तव में ज्ञान रही ही है अंधा कहे कि भाई जगत में कोई दृश्य वस्तु नहीं है तो अंधे के कहने से क्या वस्तुओं का अभाग हो गया अरे उसे नहीं दिखता अंधे के पास देखने की शक्ति नहीं है इसलिए उसे ये दृश्य वस्तुएं नहीं देखती पर दृश्य वस्तुएं तो हैं और आँख वाले देखते हैं इसी प्रकार से भगवान का जो श्री विग्रह है ये नित्य है सत्य है सनातन है भगवत रूप है तो, पर भक्तों को जो दृष्टिगोचर होता है अन्यों को नहीं होता और जो भगवान का रूप मानते नहीं उनके लिए तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं आता वो तो देखना चाहते ही नहीं तो भक्तचूड़ामणि जो वसुदेव जी हैं इन्होंने कंस के कारागार में भगवान की असीम कृपा से भगवान को देखा लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा हम तो हम पश्चा ये नहीं कहा उन्होंने मैं तुम्हें देख रहा हूँ ये प्रयोग नहीं किया भगवान दिलितों से ये कर्मवाच्य प्रयोग किया तो यहाँ पर दृष्टा गौण है और दृश्य जो भगवान है वे मुख्य हैं ये तत्व बदला गया आंखों के द्वारा देखते हुए भी वो कहे वो कहते हैं विदितों से इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि आंखों से कानों से नासिका से इन इंद्रियों से अगर संस्पर्श हो जाए इनको देख ले किसी विषय को तो उस विषय का तो ज्ञान होता है लेकिन भगवान जो है इन आंख काम से देखने वाले विषयों की भांति नहीं है ये अगर चाहे तो बिना आंख वाले को अपना रूप दिखा देंगे और न चाहे तो हजार आंख वाला भी न देख सके केवल आंख से देखकर भगवान के रूप को कोई पहचान ले ये बात नहीं है कहते हैं जिसकी हजार आंख हैं वे भी अगर भगवान न दिखाना चाहे अपने को तो नहीं देख सकते और जो सर्वसा अंधा है जगत की किसी वस्तु को जो नहीं देख पाता भगवान चाहें तो उसको देख सकते हैं और यहाँ पर तो वसुदेव जी महाराज केवल यही नहीं कहते कि विदितों से वो कहते हैं साक्षात विदितों से तो कोई अनुमान से भगवान को देखता है कोई विचार से देखता है कोई तर्क बुद्धि के द्वारा भगवान को तर्क बुद्धि से देखता है कोई शास्त्र के अनुसार भगवान को शास्त्र दृष्टि से देखता है कोई भगवान को ज्ञानात्मक तत्व विशेष मानकर वो तत्व से देखता है परंतु सुष्णुदेव जी कहते हैं कि मुझ पर तो साक्षात कि साक्षात आप मेरे सामने दृष्टिगोचर हुए दृष्टिगोचर नहीं हुए आपने अपने, अप, अपने को पहचानवा दिया परिचय करा दिया कि मैं केवल जो देखता हूं वो केवल दृश्य ही नहीं है मैं जो सब का मूल है वो हूं और मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहां पर प्रकट हुआ हूं तो उन्होंने कहा कि साक्षात गुरु तो भगवान की अपालपा से वसुदेव जी महाराज देखकर कर भ्रांति नहीं है जो भक्त नहीं होते जो भगवान के कृपा कृपापरायण नहीं होते जो गोविंद चरणाश्रित नहीं होते उनके सामने कभी भगवान अपना आंशिक प्रकाश करते हैं तो वे भ्रांत हो जाते हैं तो कहते हमने देख लिया जी हमने अपने भक्ति बल से भगवान को देख लिया तो भगवान जरा सी झाग्य भिजा कर छिप जाते। तो ये बसुदेव जी मानो कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे पुत्र रूप में उत्तीर्ण हुए और आंखों से मैं आपको देख रहा हूं तो आप मेरे पुत्र हैं यू समझ करके और मेरी वंचना नहीं कर सकते आप मैंने आपको पहचान लिया आज की कृपा से मैंने आपको पहचान लिया आप प्रकृति प्रकृति पर पुरुष आप प्रकृति से परपुरुष हैं जगत की सृष्टि से पूर्व भी आपने जगत के उपादान के लिए प्रकृति का ईक्षण किया था आप आपण से ही ये मह अहंकार तत्व ये सूक्ष्म मात्रा इत्यादि ये प्रकृति के परिणाम हुए और अनंत कोश की रचना हो गयी ये सांप्रदाय श्रुति है तो वसुदेव जी के ऊपर भगवान की अपार कृपा इसीलिए वसुदेव जी के साथ वसुदेव जी के सामने भगवान स्वरूप से अभिव्यक्त हुए और उनको जना दिया तो भगवान को ये फिर बताते हैं कि मैं देखे कहाँ तक पहचान गया हूँ आप जो हैं भगवान केवला अनुभवानंद स्वरूप आप केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं जैसे किसी वस्तु के साथ आंखों का संयोग होने पर उस वस्तु का चाक्षस प्रत्यक्ष होता है आंखों से प्रत्यक्ष होता है आंख देखती है तो देख लेती है आंखी ये खंबा है ये आदमी है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं तो भगवान के साथ बस वसुदेव जी का आंखों का संबंध तो हुआ ही इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष किया तो कैसे मैंने साक्षात देख लिया इसमें तो कौन बड़ी बात पर ऐसा नहीं वो कंस के कारागार में भगवान को देख करके सिद्धांत की स्फूर्ति हुई और वो ज्ञान हो गया और ज्ञान हो करके ये बोले कि आप तो के रूप में जो मेरे अवकीर्ण है ये केवल अनुभवानंद स्वरूप है मन आपके अंदर दृष्टित्व का आरोप नहीं होता दृष्टा है जो व्यय वस्तु नहीं है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो दे वस्तु को तो इंद्रियों के संयोग से जान लेता है आदमी पर जो ज्ञान है उसको क्या जाने तो भगवान जो है तो ये जे नहीं है पर जे हो गए क्यों हो गए भगवान जो है ये प्रेमास्पद और भगवान जो है ये प्रेम परवश है तो इसलिए साक्षी से प्रत्यक्ष न होने पर भी भगवान का प्रत्यक्ष होना दुर्घटना नहीं तो यदि किसी के मन में संदेह पैदा हो तो फिर ये कहते हैं कि महाराज आप जो हैं, ये केवल अनुभव स्वरूप ये नहीं हैं, आप सर्व बुद्धि देते ये बुद्धि के द्वारा जो कहते हैं मैंने भगवान को जान लिया